श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भागवतम के एक तात्पर्य में उद्धृत करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो दो महान आचार्य हैं श्रीला नरोत्तम ठाकुर श्रील भक्ति ठाकुर इनकी जो रचनाएं हैं वो वेदों से और शास्त्रों से कम नहीं हैं उन्हीं के समान हैं तो इन दो आचार्यों का विशेष देन क्या है उन्होंने सभी जीवों के लिए ये वैष्णव गीत प्रदान किया है जिन गीतों के माध्यम से अनपढ़ गवार व्यक्ति भी सरलता से भगवत तत्व को समझ सकता है कभी कभी हमें लगता है कि इन शास्त्रों को समझना बहुत कठिन है उसमें जो विभिन्न तत्वों की व्याख्या की है उसको जानना अति दुर्लभ है तो उस व्यक्ति को बहुत सरल हृदय के साथ केवल इन वैष्णव गीतों का सहारा लेना चाहिए इन वैष्णव गीतों में दोनों चीज़ें हैं उन आचार्यों का भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है और दूसरा सारे शास्त्रों का सिद्धांत उसमें रखा है जैसे हमारे संप्रदाय के आचार्य गण कहते हैं कि निगम कल्पतरोक मुखाद अमृत द्रव्य समितम पिवत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भूवि भाव का जितने भी वेद उपनिषद आदि शास्त्र है उनको यदि कोई निभागवतम है, तो है? है तो इन आचार्यों ने क्या किया है भागवतम को आधार बनाकर गोस्वामियों ने कई ग्रंथों की रचना की सारे इतनी सारी रचनाएं कर दे कि जिनको पढ़ना हमारे लिए अभी असंभव सा है संस्कृत में वो सारी रचनाएं की क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को कहा था कि आप वृंदावन जाओ और जितने भी पुराण हैं वेद हैं उपनिषद हैं संहिताएँ हैं उनमें से सार को ग्रहण करो सार को ग्रहण करके ग्रंथों को कंपाइल करो तो ये गोस्वामियों की देन क्या है हमें बाकी पुराण, उपनिषद आदि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है इन आचार्यों ने उनमें से सार लिया है और अपने ग्रंथों में डाल दिया है तो लेकिन फिर भी क्या हो गया वो ग्रंथ संस्कृत भाषा में है और हमें पढ़ने के लिए समझने के लिए अति जटिलता महसूस होती है तो उन्हीं गोस्वामीयों के ग्रंथों को बहुत सरल कर दिया इन दो महान आचार्यों ने श्रीला नरोत्तम ठाकुर और शिल भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य कहते हैं कि गोस्वामीयों के ग्रंथों को ऐसे निचोड़ोगे और जो पानी निकलेगा वो चैतन्य चरितमृत है तो मानो प्रभुपाद ने ऐसा महान ग्रंथ हमें दिया है अपने तात्पर्य और अनुवाद के साथ कि हमें किसी और जगह भ्रमण करने की और नाना प्रकार की जो ग्रंथों की शाखाएं उप शाखाएं हैं उनको पढ़ने की कोई कोई आवश्यकता नहीं है और उन्ही ग्रंथों को इवन कभी कभी भक्तगण कहते कि चैतन्य चरितमृत भी बड़ी जटिल लगता है ह तो लेकिन उसी ग्रंथों को चैतन्य चरितमृत को भी निचोड़ा जाए तो कौन सा ग्रंथ उत्पन्न होता है नरोत्तम दास ठाकुर के गीत और विशेष रूप से आचार्य गण कहते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका तो मतलब इतना सरल सरल कर दिया है हमारे लिए लेकिन हम क्या हैं निम्न बुद्धि के हैं अदम हैं पतित हैं कि उसके ओर भी हमारा झुकाव नहीं है तो ऐसी महान देन इन दो आचार्यों की है भक्ति विनोद ठाकुर और शिल नरोत्तम दास ठाकुर वास्तव में भक्तों के जीवन में ये दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी आचार्य का आविर्भाव और किसी आचार्य का तिरोभाव दोनों ही ये जगत में कोई शरीर त्यागता है तो लोग रोने लगते हैं लेकिन कोई वैष्णव इस धराधाम को छोड़कर चला जाता है Hmm? तो दोनों एक तो शोक और दूसरा आनंद की अनुभूति हमारे हृदय में होती है शोक इसलिए व्यक्ति महसूस करता है कि उनका अभी हमें पर्सनल संग नहीं मिलेगा पाषाणे कुबो माथा आनले पशिबो हाँ नरोत्तम ठाकुर इसी शोक को व्यक्त करते हैं जब श्रीनिवास आचार्य ने देह त्याग किया रामचंद्र कविराज भी चले गए नरोत्तम के सारे नजदीक भक्त चले गए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने ये सॉन्ग उनके मुख से निकला हाँ ये जे आने लो प्रेम धन और रोने लगे क्रंदन करने लगे तो कहने का तात्पर्य है कि जब पर्सनल संग नहीं मिलेगा इसलिए एक भक्त शोकाकुल होता है उस तिरुभाव तिथि के दिन पर लेकिन दूसरा क्या है एक एक अलग आनंद की अनुभूति भी उसके में होती है क्योंकि उस महान वैष्णव भगवान के चरण कमलों की उन्होंने प्राप्ति की है और नित्य रूप से वो कृष्ण की सेवा में युक्त हो गया है इस बात का स्मरण करते हुए भक्त है आनंदित होता है इसलिए ठाकुर ठाकुर ने हरिदास के लिए लिखे थे, जिन्होंने कहा था कि कभी मरता नहीं है। जो कहते वैष्णव मरता है वो मूड है वैष्णव मरता नहीं है वैष्णव अपनी शिक्षा के द्वारा चरित्र के द्वारा हमेशा हमारे बीच में जीवित रहता है और उसी चीज को हमें अनुभव करना है तो उस वैष्णव की शिक्षा और उस वैष्णव का चरित्र ये दो चीज़ों का सहारा लेना चाहिए देखो श्रीला प्रभुपाद आज भी हमने कभी प्रभुपाद को देखा नहीं प्रभुपाद के शिष्यों के बाद शिष्य प्रशिष्य आदि जो आगे हुए हैं उन्होंने किसी ने प्रभुपाद को देखा नहीं है लेकिन प्रभुपात की शिक्षाओं को इतना गहरा गहनता से पकड़ा है और साथ ही साथ प्रभुपात का चरित्र हाँ प्रभुपाद लीलामृत है और अलग अलग उनके शिष्यों ने जो प्रभुपात कथाएं की हैं, उन दो चीजों को पकड़ा है तो अभी हमें क्या लगता है कि प्रभुपाद यहाँ है हमारे बीच में ही है कभी भी इस हृदय में अनुभूति नहीं होती कि प्रभु पद हमसे दूर है या इस संसार से वो अप्रकट हो गए हैं ये विशेष चीज़ है। इसलिए एक भक्त को किसी भी की शिक्षाओं को पकड़ना चाहिए और साथ ही साथ जितना भी अधिक हो सके उसके चरित्र को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए अध्ययन करना चाहिए तो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में ग्रंथ लिखा है सेवंत गोस्वामी प्रभुपाद के एक शिष्य हैं जिसको जरूर पढ़ना चाहिए बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है तो ऐसे ही तब हम अनुभव करते हैं कि वो जो वैष्णव हैं वास्तव में हमारे हमारे बीच में हैं कि क्यों हमें इन वैष्णव चरित्रों को पढ़ना चाहिए या क्यों जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए इन भक्तों के बारे में पहली चीज कहते हैं कि ये हम जान लेते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आई और क्या क्या चीज़ों से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उन उनके जीवन में रुकावटें आई फिर भी उन्होंने जगत का कल्याण करने के लिए उन कठिनाइयों का सामना किया और आगे बढ़ते रहे और जब हम उनके चरित्र को पढ़ते हैं समझते हैं तो हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम विशेष प्रेम जागृत होता है हाँ ताकि ये जान पाते हैं कि वो कैसे सारे जगत को भगवत भक्ति देने का प्रयास करते हैं तो इसलिए हम देखते कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि ये जो बड़े बड़े भक्त थे वो इच्छा करने मात्र से चीजें हो जानी चाहिए थी आ? उन्होंने इच्छा अभी की और उसका फल हजारों साल सौ साल के बाद आ गया हाँ भगवान कभी भी कोई चीज रेडीमेड नहीं देते हैं किसी वक्त के जीवन में जितने भी बड़े बड़े वैष्णव हुए हैं वो बड़े-बड़े विपदाओं से गए हैं जिसके द्वारा आने वाली जो पीढ़ी है जन सामान्य व्यक्ति है वो ये सीख जाते हैं सीखते हैं कि ऐसा आचार्य है कि कितने भी विपदाएं आए, उन्होंने दो कार्य नहीं छोड़े एक तो अपना भक्तिमय जीवन कभी छोड़ा नहीं और दूसरा कर परोपकार, दूसरों का कल्याण करने की भावना को कभी नहीं छोड़ा हाँ? इसलिए भगवान उन भक्तों के जीवन में विपदाएं देते हैं अभी कोई कहे प्रभुपात तो इतने बड़े आचार्य हैं ना भूतों ना भविष्यति उन्होंने कार्य किया तो फिर वहाँ जाकर रेडीमेड उनके लिए भक्त होने चाहिए थे मंदिर होने चाहिए थे इतना कष्ट उनको सहना पड़ा तो लेकिन कृष्णा वो कष्ट देकर प्रभुपात की महानता को और अधिक प्रकाशित करते हैं और आने वाले भक्तों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से किसी भी स्थिति में एक भक्त को दो कार्य नहीं छोड़ने हैं अपना जो भक्तिमय जीवन है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए और दूसरा सदैव प्रयास करना चाहिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें हम कम्युनिटी के लिए समाज के लिए हाँ कृष्ण भावना समाज को प्रदान करें और यही चीज सभी आचार्यों के जीवन में हमें देखने को मिलती है तो ऐसे ही महान आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिनके बारे में क्या कहा जाए भक्ति विनोद ठाकुर को समझना बहुत ही कठिन है बाहरी रूप से कोई भक्ति ठाकुर को देखे तो कहेगा ये तो लंपट गृहस्थ है 14 बच्चे इतना बड़ा परिवार आ, और भौतिक रूप से इतना धन और ऐश्वर्यशाली वस्त्र आदि वो धारण करते थे बड़ी बड़ी उस समय की जो कार्य थी उसमें चलते थे उनके लिए ट्रेन अंग्रेज सरकार ने घर के द्वार पर ला दी थी तो बाहरी रूप से देखे तो क्या कहेगा व्यक्ति ये तो विषय भोगी व्यक्ति है लेकिन इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है जिसमें कहा है जार कृष्ण प्रेम कर वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए तो एक चीज हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है भक्तिमय जीवन में शुरुआत के दिनों में हम आते हैं तो हर एक हमारे लिए शुद्ध भक्त होता है दो चार किताबें क्या पढ़ते हैं थोड़ी बहुत हरे नाम क्या लेते हैं हाँ कुछ एक्टिविटीज क्या करते हैं और थोड़ी इधर उधर जानकारी हमें क्या प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंदर एक खोट आती है दोष बुद्धि क्या आ जाती है दोष बुद्धि और उस दोष बुद्धि से हम सदैव दोष कीर्तन करने लगते हैं तो चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत को पढ़ेंगे तो अधिक अधिक से आधिक मात्रा में महाप्रभु हमें सावधान करते हैं कहते हैं कि ये जो दोष बुद्धि है भेद बुद्धि है हाँ उससे व्यक्ति को परे होना चाहिए क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से किसी भी भक्त को हम कभी भी समझ नहीं सकते इसलिए कृष्णदास कविज कहते हैं कृष्ण प्रेम करेम उदित हो गया है अभी ये कृष्ण प्रेम बहुत दूर है हा? हम बहुत बड़ा मापन माप दंड देखते हैं किसी भक्त को देखने के लिए अरे इसको तो कृष्ण प्रेम मिला नहीं है हाँ तो अभी इसके बारे में हम हाँ बोल सकते हैं दोष देख सकते हैं लेकिन नहीं हाँ वो कोई ना कोई भक्त किसी ना किसी अनुपात में कृष्ण के चरणों के नजदीक पहुंच रहा है तो हमें हमेशा सावधान होना चाहिए इसलिए वो कहते हैं तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाएं उसके जो वाक्य हैं क्रियाएं हैं वो विज्ञ मीन्स बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता अभी देखो गदाधर पंडित गदाधर पंडित कौन है साक्षात राधा रानी है किसके कार्यकला को पहचान नहीं पाए गंडित पुंडरिक विद्यानिधि वृषभानु वृषभानु है वो हाँ तो सोचो मतलब महाप्रभु का जो चरित्र है इसलिए भक्तों को चैतन्य चरितमृत की जो लीला कथा है चर्चा करना चाहिए पढ़ना चाहिए जानना चाहिए ऐसे नहीं कि चैतन्य चरितम जब मृत्यु आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे नहीं अभी हम यहाँ ही बने रहें नहीं ग्रंथों को पढ़ते रहो हाँ जितना अधिक मात्रा में समय मिलता है अपनी सेवाओं के अलावा शास्त्रों का अध्ययन हरेक भक्त के लिए परम आवश्यक है कोई कहे कि मैं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करूँगा तो आपके लिए आध्यात्मिक जीवन कठिन हो जाएगा तो वो कहते हैं तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाएं तो वहाँ वो पहचान नहीं पाए गदादर पंडित प्रभुपाद को पूछा एक शुद्ध भक्त को कौन पहचान सकता है प्रभुपाद ने कहा जो दूसरा प्योर डिवोटी है वही क्वालिफाइड है दूसरे शुद्ध भक्तों को पहचानने के लिए तो ऐसे जो महान वैष्णव है जिनकी तुलना सूर्य से की है वो सूर्य के समान है और सूर्य जिस प्रकार से अंधकार को दूर करता है सारे जगत को आलोकित कर देता है उसी प्रकार से ये अलग अलग वैष्णव हैं हमारी परंपरा में जिनकी तुलना सूर्य से की है जो आए और उन्होंने अपने आलोक से सारे जगत को प्रकाशमान किया एक दूसरा उदाहरण आता है मुकुंद जो नरहरि सरकार के भाई थे और रघुनंदन ठाकुर के पिता मुकुंद जिनके बारे में आपने जाना होगा कि वो एक राजा को राज वैद्य थे डॉक्टर थे और राजा को जब देखने गए थे उसकी चिकित्सा करने के लिए राजा अपने आसन में बैठा था तो राजा का एक सेवक आकर उनको फैनिंग करता है और उस फैन को देखकर मोर पंख को देखकर वो मुकुंद क्या करता है गिर पड़ता है गिर पड़ता है तो कोई समझ नहीं पाता सबको लगा कि इसको मेरगे की बीमारी है ऐसे गिर पड़ा और ये उठे जब मूर्छित होकर गिर पड़े और जब उठे तो अभी उन्होंने विरमराता से बोला कि मुझे वो बीमारी है लेकिन राजा जो बादशाह था नवाब वो जानता था कि ये साधारण गृहस्थ व्यक्ति नहीं है बाहरी दृष्टिकोण से मुकुंद को देखो तो एक साधारण व्यक्ति है वो लेकिन राजन समझ गया कि इसने कृष्ण से संबंधित इस मोर को को देखा क्योंकि कृष्ण क्या कहा जाता है शिखी पुच्छारी हाँ पुच्छ मीन जो मोर का पूछ है वो भगवान कहा धारण करते है? अपने सर के ऊपर धारण करते हैं जिसको देखने मात्र से आ? वो हो हो जाते हैं इसलिए कृष्णदास कविराज कहते वैद्य ते हो करे अंतरे कृष्ण प्रेम जहार जानी बेक के बाहरी रूप से वो राज वैद्य है लेकिन आंतरिक रूप से उसका हृदय उनका कृष्ण प्रेम से पूरित है कौन जान सकता है इसलिए कहने का तात्पर्य है गदादर पंडित पुंडरिक विद्यानिधि को जाने किसके माध्यम से जाने मुकुंद के माध्यम से तो उसी प्रकार से हमें पूर्ववर्ती आचार्यों को या किसी भी चीज को जानना है समझना है तो प्रभुपात के दृष्टिकोण से देखना है हाँ चाहे वो कोई धाम हो चाहे कोई दूसरा ग्रंथ हो कोई भी चीज हो हमें किसके दृष्टिकोण से देखना है सदैव शिल प्रभुपाद के दृष्टिकोण से इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए तो ऐसे कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं डायरेक्टली उस आचार्यों को समझूंगा हाँ प्रभुपाद भक्त लोग कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत को समझने के लिए आपको क्या करना होगा भक्ति वेदांत को समझना पड़ेगा हाँ तो उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर तक हमें जाना है तो भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत और भक्ति विनोद को हम समझ सकते हैं तो इन आचार्यों के माध्यम से ये जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं हमारे लिए बहुत सरल हा? सरल हो जाते हैं तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव है जिनके बारे में हम सब ने कई बार सुना होगा पढ़ा होगा लेकिन फिर भी कुछ मिनटों के लिए उनकी उनका इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करते हैं तो क्यों भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव हुआ है क्या कारण था भक्त विनोद ठाकुर का अवतरण इस जगत में हुआ है तो सर्वप्रथम किसी भी आचार्य के बारे में समझना है तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बद्ध जीव नहीं है ये नित्य मुक्त है ये सारे क्या है केवल मुक्त जीव नहीं है शुरुआत से ही नित्य मुक्त है हाँ भगवान के जो पार्षद है ऐसे नित्य मुक्त जीव इस संसार में भगवत आदेश का पालन करने के लिए आते हैं और क्या करते हैं प्रचार प्रसार करते हैं हाँ स्वयं भक्ति ठाकुर अपना परिचय दिया है उन्होंने कल्याण कल्प नामक उनका जो एक सॉन्ग बुक है उन्होंने चार सॉन्ग बुक लिखे ह भक्ति ठाकुर ने उसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने कि मैं कौन हूँ कृष्ण लीला में आज तक किसी आचार्य ने अपने बारे में ऐसे नहीं लिखा लेकिन भक्ति ठाकुर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बारे में लिख दिया एक गीत में कि मैं हों कौन कृष्ण लीला में वो कहते हैं मंडले नियुक्त आमाय ललिता सखीरा आयोग्य किंकरी विनोत धरी छिपा तो कहते पूर्व लीला में मैं ललिता सखी की एक किंकरी अः छोटी सेविका हूँ वरने तड़ित वास तारावली कमला मंजरी नाम साढ़े बारह वर्ष वयस सतत स्वानंद सुखद धाम तो भक्ति ठाकुर कहते हैं एक कुंज है जो राधा कुंड के तट पर है राधा कुंड अष्ट सखियों के आठ कुंजों से घिरा हुआ स्थान है उसके बाद सारे गोपों का घिरा हुआ अलग अलग गोपों का भी अपना अपना कुंज है तो भक्ति ठाकुर कहते हैं कि मेरा जो कुंज है स्थान है राधा कृष्ण की सेवा का वो राधा कुंड के तट पर स्वानंद सुखद कुंज है इसलिए जब भक्ति ठाकुर रिटायर हो गए तो उन्होंने गोद्रुम द्वीप मायापुर हाँ नवद्वीप में जो गोद्रुम द्वीप है जिसमें कीर्तन की प्राधान्यता है उस गोद्रुम द्वीप में जानवे या जालंगी के तट पर अपना एक कुटीर बनाया घर बनाया और उस घर का नाम भी क्या रखा उन्होंने स्वानंद सुखद धाम स्वानंद सुखद कुटीर इस प्रकार से भक्तियों ठाकुर कहते हैं, मैं तो ललिता सखी की की सेवा करने वाली साल की ये क्या हो मंजरी और मेरा नाम क्या है कमल मंजरी है तो ये जितने भी गौड़िया वैष्णव जितने भी महान महान पार्षद गण हैं ये भगवान के नित्य मुक्त सेवक हैं। आ, इस भावना से ही हमें उनके कार्यकलापों को देखना देखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने कई साल बिताए दक्षिण भारत की यात्रा की वृंदावन जाकर वापस आए चैतन्य महाप्रभु तब उनको लगा कि अबे मुझे अपनी जो लीलाए हैं उनको अप्रकट करना चाहिए तब चैतन्य महाप्रभु को एक बहुत बड़ी चिंता जगन्नाथपुरी में सता रहे थे क्योंकि अद्वैत आचार्य ने एक लेटर भेजा कि अभी आपका काम हो गया है आप जल्दी चले जाओ अभी आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए तो क्योंकि अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को इस जगत पे बुलाया था इसलिए अद्वैत आचार्य ही योग्य थे उनको वापस भेजने के लिए तो उन्होंने कहा मैं अभी आप प्रकट हो जाऊंगा तो महाप्रभु ने सोचा फिर प्रचार कौन करेगा देखो चैतन्य महाप्रभु ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है उन्होंने वृंदावन की ग्लोरीज को फैलाने के लिए एक एक भक्त को चुनके लाया और चुनकर उन भक्त को कहा रख दिया उन्होंने ब्रज में जाकर रखा दक्षिण भारत गए गोपाल भट्ट गोस्वामी को वहां से उठाया शादी नहीं करना वृंदावन आ जाना मुझे आवश्यकता है ये रघुनाथ भट्ट उनको कहा तुम भी जब तक माता पिता हैं उनकी सेवा करो विवाह आदि नहीं करो और मेरे पास आकर वृंदावन चले जाना फिर जब खुद जब वृंदावन जा रहे थे तब वो राम केली गए राम केली जाकर दो भक्तों को उठाया कहाँ से पकड़ा राम केली से हाँ जो बांग्लादेश के नजदीक है अभी मालदा डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ से रूप सनातन को दीक्षा दिया और उनको भी भेज दिया वृंदावन तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी भी बाद में वो वृंदावन चले गए तो अधिकतर जो प्रमुख प्रमुख भक्तों को स्वयं महाप्रभु ने चुना सबको वृंदावन भेजा और एक प्रमुख सेवा प्रदान की वृंदावन की महिमा का क्या करो प्रचार प्रसार करो चार प्रमुख आदेश थे लेकिन चारों को एक में कहा जाए कि वृंदावन की ग्लोरीज़ को प्रकाशित करो इस प्रकार से महाप्रभु ने ये कार्य किया और फिर ये जब हो रहा था तो महाप्रभु ने सोचा नेक्स्ट जनरेशन की भी आवश्यकता चाहिए मुझे प्रचार करने के लिए फिर महाप्रभु ने दो भक्तों को चूज किया एक थे श्रीनिवास श्रीनिवास श्री आचार्य दूसरे थे नरोत्तम दास ठाकुर आ, तो ऐसे जब हो रहा था महाप्रभु महाप्रभुट हो गए सिक्स स्वामी चले गए रामानंद राय श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु हाँ यहाँ तक हमारे संप्रदाय बहुत पावरफुल पावरफुलचर थे उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया वो कहते हैं कि उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर तक जो समय था वो गौड़िया वैष्णव के लिए मानो राहू ने ग्रासित कर दिया हो डार्क एज जिसको गौड़िया हिस्ट्री में क्या लिखा है डार्क एज श्यामानंद पंडित के बाद उसके बाद सारा जो महाप्रभु का सिद्धांत है महाप्रभु की शिक्षाएं है वो मानो अप्रकट हो गई थी और मलिन हो गई थी कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति महाप्रभु के आंदोलन को समझना नहीं चाह रहा था, महाप्रभु महाप्रभु के आंदोलन, महा से संबंधित किसी भी चीज को पढ़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उन शामानंद पंडित के बाद सारे जितने भी लोग आए उन सबने अपने मनगणित विचारों के अनुसार चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आ, सोचा और उसका पालन करने लगे तब तेरा अपसंप्रदायों का जन्म हुआ कितने संप्रदाय प्रभु आते तो हमेशा उन तेरा अप्रदायों का नाम लेते हैं हाँ तो वो तेरा अपसंप्रदायों का जन्म हुआ जो अनेक अनेक मत प्रस्तुत करते थे मतलब देखो गौड़िया में भी ऐसे लोग हैं वो कहते हैं चैतन्य का पथ शंकर का मत ये बहुत फेमस है बंगाल में आपको यदि पता नहीं हो ऐसे हमारे इसमें भी ऐसे ऐसे लोग हैं कहते कि चैतन्य का पथ बड़ा अच्छा है पथ में जो महाप्रभु का वे है क्या वे है चांटिंग डांसिंग फास्टिंग फिस्टिंग वो कहते हैं प्रैक्टिकली जीवन में ये बड़ा अच्छा लगता है नाचो गाओ कीर्तन करो लेकिन हमें आखिरी में क्या होना है ब्रह्म में लीन होना है कहते हैं उद्देश्य क्या है शंकराचार्य का जो मत है वो हमारा गोल है तो ऐसे ज्वालिटी वाले लोग बंगाल और उड़ीसा में भरे पड़े हैं उनको महाप्रभु का पद बड़ा अच्छा लगता है आ? लेकिन महाप्रभु की फिलोसफी नहीं आ? महाप्रभु का जो परम प्रयोजन है वो नहीं वो किसको फॉलो करते हैं शंकर का मत मत मीन्स फिलोसफी एक प्रकार से शंकराचार्य का मत तो ये जो चौदह अप संप्रदाय थे वो भी ऐसे ही थे जिनका वर्णन एक वैष्णव हुए है तोता राम दास बाबा जी उन्होंने एक पयार में लिखा है जिसको भक्ति सिद्धांत महाराज ने ने किया था और विनोद ठाकुर इनको ढूंढ के निकाला आ? वो कहते हैं बावल करता नेडा दरवेश सहजिया सखी बेकी स्मार्ट जात गोसाई आती बाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी तोता कहे ये तेरा रस संग नाही करी आ? वो कहते हैं बाबा जी कहते ये तेरा अपसंप्रदायी लोगों का मैं क्या नहीं करूंगा संग नहीं करूंगा हाँ सहज मतलब सहज लेना आजकल एक आया नहीं बाबा जी कोई है सहज योग हा? वो से आर्ट ऑफ लिविंग है वैसे एक फेमस वो आया है वो कहते हैं सहज योग ये सारे सहजिया ही तो उस समय ऐसे होता था कि महाप्रभु ने कहा है गोपी भाव से भजन करो लेकिन महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि साड़ी पहन के भजन करो हा? हाँ पुरुष लोग भी क्या करते हैं स्त्रियों के कपड़े धारण करते हैं बाहरी रूप से कहते हम गोपी हैं महाप्रभु ने बोला अरे अंदर गोपी का भाव रखो हृदय में और यहाँ क्या कर रहे है? ये सखी बेकी इनको क्या कहते हैं सखी बेकी मतलब मैं सखी हूँ तो इस प्रकार से ऐसे हजारों सहजी आयत है और फिर चैतन्य महाप्रभु की ये जो पार्षद है भक्त विनोद ठाकुर उनको प्रकट होना पड़ा चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के बाद 350 साल बीते तब ये सातवा गोस्वामी ने जन्म लिया भक्ति विनोद ठाकुर सातवें गोस्वामी आए क्योंकि भगवान और भक्त का दोनों का एक ही कार्य होता है भगवान कहते हैं धर्म स्थापन करने के लिए मैं आता हूँ और चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं धर्म स्थापन हेतु साधु का जो आचरण है वो क्या करता है धर्म की स्थापना करता है तो दोनों का कार्य एक ही है जन्म कर्म च मैं दिव्य उनका भी है और साधु का भी है इसलिए भगवत तत्व को अच्छे से समझने से व्यक्ति ये जो वैष्णव तत्व तत्व है भक्त तत्व है भक्त उसको भी बहुत अच्छे से समझ पाता है तो ऐसे ठाकुर का जो प्राकट्य है वो 352 साल बाद चैतन्य महाप्रभु के हुआ सेकंड सितंबर अठारह में संडे था शुक्ल त्रयोदशी भाद्रपद का महीना था नदिया डिस्ट्रिक्ट में बीरनगर में एक उला ग्राम है वहाँ उनका प्राकट्य होता है उनके पिता का नाम था आनंद चंद्र और उनकी माता का नाम था जगत मोहिनी उनके और दो भाई थे एक का नाम था अभय काली और दूसरा नाम था काली प्रसन्ना हाँ ऐसे उनके दो भाइयों का नाम उनका जो बायोग्राफी है उसमें दिया है बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर ही एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपना आटोबायोग्राफी लिखा है किसी और आचार्य ने नहीं लिखा वो लिखने वाले नहीं थे विनम्र है वैष्णव लेकिन ठीक है कई बार किसी ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो वैष्णव का लिख देते हैं उसमें आने वाले पीढ़ी को ही लाभ है भक्ति ठाकुर के पुत्र थे ललित कुमार उन्होंने उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की भक्ति ठाकुर बहुत वृद्ध हो चुके थे हाँ उन्होंने कहा कि आप एक अपना ऑटो बायोग्राफी लिखी है तो उन्होंने वो लिखा वो इंग्लिश में भी है अवेलेबल जो बहुत ही सटीक और बहुत ही विस्तृत है उनके बारे में उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें वो वर्णन करते हैं कि कृष्णानंद दत्त जो नरोत्तम दास ठाकुर के पिता थे उन्हीं का जो आगे कई पीढ़ियां आई उसमें ही भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म होता है भक्त विनोद ठाकुर का नाम क्या था केदारनाथ जो बचपन में उनको केदारनाथ दत्त उनका जो सरनेम था तो ऐसे भक्त विनोद ठाकुर जिनका वर्णन एक दो ग्रंथों में प्राप्त होता है तो भक्ति विनोद ठाकुर का जब प्राकट्य हुआ बचपन से ही बहुत ही स्कॉलरली वैष्णव थे मानो उन्होंने अपने बहुत कम आयु में बहुत कम आयु में ही कई ग्रंथों की रचना कर दी थी उनका विवाह जब वो छः या ग्यारह साल के थे तभी हुआ था भक्तिनोट ठाकुर का और मायापुर नवदीप के पास ही उनकी जो पत्नी का वो विलेज था और आगे चलकर भक्तिनोट ठाकुर ने सोचा जब वो युवा हुए तो उन्होंने सोचा कि मुझे बिजनेस शादी में नहीं पड़ना है मैं एक सरल प्रोफेशन चूज़ करूंगा इसलिए उन्होंने इंग्लिश का बहुत अच्छा अध्ययन किया और उड़ीसा में इंग्लिश टीचर की नौकरी उन्होंने स्वीकार की और जब वो टीचर की नौकरी कर रहे थे ओडिशा में भगवान के लीला स्थलियों का भ्रमण करते रहते थे तो उन्होंने उसी समय अपना पहला बुक उन्होंने लिखा मठ एंड टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा उन्होंने उसका कम लिखा और उसको प्रिंट करके और इस समय उसका वितरण किया था तो ऐसे जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं उनके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े भक्त थे जब वो शरीर छोड़ने लगे तो ये भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास गए और शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने भक्ति विनोद का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम आगे चलकर महान वैष्णव बनने वाले हो और ऐसा बोल के उनके सामने ही दादाजी ने क्या किया ऐसे योग मुद्रा में बैठे और उनके माथे से ही आ? ब्रह्मरंद्र जिसे कहते हैं वहां से ही अपने प्राण निकाल दिए तो भक्तिनो ठाकुर वो लिखते कि वह ऐसे देखते रह गया कि मेरे दादाजी इतने महान योगी ये घर में रहकर ये गृहस्थ जीवन में इतने महान भक्त बने तो हम जानते हैं भक्ति ठाकुर के बारे में कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट की जो नौकरी है वो स्वीकार की पूरे भारत में अलग अलग जगहों में उन्होंने सेवा दी और एक समय उनकी वो जगन्नाथपुरी के मैजिस्ट्रेट बने थे वहाँ रहकर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ की आराधना ठीक से नहीं हो रही है जगन्नाथ मंदिर में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कुत्ते बिल्ली सब अंदर घूम रहे हैं तो भक्तिनो ठाकुर ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया और उस समय देखा कि ऐसे कोई भावुक लोग थे उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक कुत्ते का मंदिर भी बना दिया जो छोटे छोटे मंदिर है ना उनमें से एक मंदिर एक डॉक का भी बनाया भक्तिनो ठाकुर गुस्सा आया पूरा तोड़ डाला उन्होंने और फिर बहुत स्ट्रिक्टनेस ला दी हर चीज़ में वहाँ और भक्तिर ठाकुर बहुत ध्यान रखते थे जगन्नाथ की सेवा में आने वाला जो धन है वो कोई व्यक्ति अपने पर्सनल उसके लिए खर्च ना करें क्योंकि उस समय जो राजा थे जो जगन्नाथ का जो डोनेशंस आते थे वो राजा ले जाता था और अपने लिए खर्च करता रहता था तो भक्ति ठाकुर ने देखा कि जगन्नाथ टेंपल के डोनेशन का मिस हो रहा है वो अपने पत्नी बच्चे सबके लिए खर्च कर रहा है राजा तो भक्ति ठाकुर ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हुए एक पैसा भी बाहर जाने नहीं दिया तो वो जो राजा था उसने लगभग सौ तांत्रिकों को बुलाया अपने महल में और एक यज्ञ किया जिसको कहते मारन यज्ञ मतलब उस यज्ञ का अंतिम आहुति डालोगे तो यहाँ भक्ति ठाकुर की मृत्यु हो जाएगी तो भक्ति विनोद ठाकुर बिल्कुल निडर थे एक चीज के लिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट थे पाखंड उनको पाखंड वो सहन नहीं कर पाते थे तो जब इस राजा ने वो यज्ञ किया और अंतिम आहुति जब डाले तो उस समय भक्तिविनो ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में थे और जगन्नाथ मंदिर में भक्तिविनो ठाकुर प्रतिदिन जाकर दो से तीन घंटे बैठते थे जो लक्ष्मी देवी का मंदिर है उसके सामने बैठ जाते थे और रोज भागवतम से चर्चा करते थे उसको उन्होंने नाम दिया था भक्ति मंडप मतलब यहाँ केवल चर्चा होगी केवल भागवत तत्व की चर्चा होगी भक्तिनोद ठाकुर कुछ दस बीस लोग इकट्ठा होते थे वहां बैठकर चर्चा करते रहते थे और खुद बोला करते थे भागवतम पर तो जब इस व्यक्ति ने राजा ने जब यज्ञ किया तो वो क्षण अंतिम जब आहुति डाली स्वाहा तो भक्ति विनोद को कुछ भी नहीं हुआ राजा का जो पुत्र था वो क्षण मर गया अंतिम आहुति में तो भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार से जगन्नाथ की सेवा के लिए तत्पर थे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते अपने ऑटोबायोग्राफी में मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय कहा था तो वो जगन्नाथपुरी का था तो कहते कोई मुझे पूछ सकता है क्यों जगन्नाथपुरी का आपका जो समय है सबसे अच्छा रहा उन्होंने कहा दो चीजें वहां मुझे मिली एक है महान महान भक्तों का संग मिला जिनसे में मिला करता था प्रश्न पूछता था चर्चाएं करता था और दूसरा अधिक अधिक से ग्रंथों का अध्ययन करने का समय मुझे कहा मिला जगन्नाथपुरी में जितने महा महाप्रभु के पार्षदों के लिटरेचर था ग्रंथ आदि थे भागवत है चैतन्य चरितमृत तो उन्होंने कितना खोजा हाँ? चैतन्य उनको जब महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा लेकिन सोचा कि कौन सा ग्रंथ है महाप्रभु के बारे में तो किसी ने बोला कि चैतन्य चरितमृत है तो फिर उन्होंने चैतन्य चरितमृत की कॉपी ढूंढना शुरू कर दी उनको कोई कॉपी नहीं मिली उस साल ऐसे ही ढूंढते ढूंढते ऐसी प्रति मिली जिसमें कई सारे अध्याय श्लोक नहीं थे तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में मुझे मौका मिला सबसे अधिक ग्रंथों को मैंने अध्ययन किया समझा और बहुत सारे वैष्णवों से मुझे सीखने को मिला और जगन्नाथपुरी में रहकर ही उन्होंने कई ग्रंथ लिखे उनमें से उनका फेमस ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि जिसकी उन्होंने रचना की जो भक्ति है चै हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का हरि के बारे में संवाद है तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे तो हम जानते हैं कि उस समय उन्होंने एक महान एक बड़ा ही ढोंगी एक साधु था जिसका नाम था बिशकिशन हाँ उसको उन्होंने दंडित किया था क्योंकि ये किशन के पास थोड़ी सी सिद्धियाँ थी और जिसके द्वारा उस कई सारे गाँवों की जो स्त्रियॉँ थी बड़े बड़े धनवान लोगों की स्त्रियाँ सबको उन्होंने वर्ष में किया था उनको बोलता था कि पूर्णिमा आ रही है आप सब एक कलर की साड़ियाँ पहन के आओ पूर्णिमा की चांद को देखते हुए हम सारे रास करेंगे ऐसा वो ढोंगी बिशकिशन था ब्रिटिशर्स भी तंग आ गए थे उसने कहा मैं उस ब्रिटिशर्स का वध कर दूंगा hmm. Hmm. तो उन्होंने एक भी लिखी थी, जिसमें वो कहते हैं कि मैं इन को भगा दूंगा और वो जगन्नाथ कौन है उस मंदिर में वो लक्कड़ की मूर्ति है उसको मैं हटा दूंगा और वो जगन्नाथ की जगह खुद बैठूंगा ऐसे बोला जब भक्ति विरोध ठाकुर ने सुना की जगन्नाथ के लिए ऐसा बोल रहा है तो ब्रिटिशर्स के ये सेवक ही थे बड़े पद में थे मैजिस्ट्रेट थे पुरी के तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था उसके पास स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर गए लेकिन कैसे गए श्रीमद भागवतम अपने हाथ में लेकर गए और जाकर उसको उन्होंने उसकी चोटी पकड़ के खींच करके लाए और बाद में हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कई चीज़ें हैं भक्ति ठाकुर के बारे में लेकिन सार क्या है कि भक्ति ठाकुर ने ही वास्तव में हमें नवद्वीप और मायापुर प्रदान किया है इसलिए उस समय एक जाने माने व्यक्ति थे शिशिर कुमार घोष जो आनंद बाजार पत्रिका जिन्होंने बंगाल में निकाली है वो इनके बहुत करीबी थे और बहुत फेमस व्यक्ति थे उन्होंने लिखा भक्ति ठाकुर के बारे में मैंने तो छे गोस्वामियों को देखा नहीं है और मैं उनके बारे में इतना अधिक नहीं जानता हूं लेकिन मैंने एक व्यक्ति को अपने आंखों के सामने देखा है जो सातवां गोस्वामी है ये वो शिशिर कुमार गोश ने बोला था और उन्होंने कहा कि ये जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं ये सातवें गोस्वामी हैं क्योंकि इन्होंने नवद्वीप मायापुर हमें प्रदान किया है क्योंकि भक्ति ठाकुर को लगा कि अबे मुझे वृंदावन जाकर सबसे रिटायरमेंट लेकर वृंदावन जाकर रहना चाहिए तो कलकत्ता के पास एक तारकेश्वर महादेव शिवजी का प्लेस है वहां आकर रात को रहे तो शिवजी उनके सपने में आए शिवजी कहते आरे तुम्हें वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है तुम तो नवद्वीप मायापुर जाओ चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को खोज निकालो और महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करो नवद्वीप में रहकर तो शिवजी की आज्ञा ठाकुर को को जिसके कारण वे गए अपने पुत्र लेकर भक्ति सिद्धांत छोटे थे उनको लेके गए नवद्वीप में एक रानी धर्मशाला है आज भी उसके छत के ऊपर खड़े हो गए रात को जाकर 10 11 12 बजे भक्ति सिद्धांत का हाथ पकड़ के और जब नदी के उस तरफ देखा तो जहां महाप्रभु चैतन्य का जन्म स्थान था वहां से उनको एक आलोक बहुत ऐसे प्रकाश ऊपर उठ रहा है ऐसे दिख रहा था तो फिर उन्होंने सारे चैतन्य भागवत भक्ति रत्नाकर चैतन्य चे, कई ग्रंथों को देखा उसमें जो वर्णन आ रहा था मायापुर नवद्वीप आदि का उसको पढ़ा गवर्नमेंट मैप्स को उन्होंने सर्च किया तब जाकर उन्होंने समझ लिया कि मायापुर तो नदी के उस पार है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल और वहां जाकर गए वो स्थान में तो जब गए दूसरे दिन तो उस स्थान के लोगों को पूछा इस स्थान का नाम क्या है वो सारे मुस्लिम लोग रहा करते थे उन्होंने कहा इसका नाम मियापुर है क्या है मियापुर मायापुर का उन्होंने मियापुर कर दिया था तो जब उन्होंने कहा ये मियापुर नहीं हो सकता ये तो क्या है मायापुर है और उन्होंने कहा एक ऐसा स्थान है जहा कोई हम जाते नहीं हैं वहां तुलसी ही तुलसी होगी हुई है तो भक्ति विनोद ठाकुर वहां गए देखा तुलसी इतनी अधिक मात्रा में वहां उगी है तो उन्होंने जाना कि यही स्थान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है फिर उस समय महान आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी थे उनको भक्ति विनोद ठाकुर लेके आए और उनकी 125 साल आयु थी वो टोकरे में उनको लेके उठा के लाए थे जैसे टोकरे नीचे रखे, जगन्नाथ दास बाबा जी को अपनी पल के आय वो देख नहीं सकते थे वो उठा नहीं सकते थे उनका सेवक आके पल के पकड़ लेता था तब वो सामने देखते थे इतनी आई हो गई थी तब उन्होंने देखा वो स्थान उन्होंने इतनी ऐसी ऊपर जंप लगाई और वो कहे थे यही तो है यही तो है महाप्रभु जन्म स्थान फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने वहां गौर गौरा महाप्रभु के विग्रह स्थापन किए और उन्होंने कहा एक मंदिर बनना चाहिए यहाँ तो भक्ति ठाकुर कलकत्ता गए उन्होंने कहा मैं एक मंदिर बनाने जा रहा हूँ जगह चैतन्य महाप्रभु का आप सबको डोनेशन देना है लेकिन एक रुपया से ज्यादा डोनेशन नहीं देना है हाँ हम तो जितना आ जाए जिससे पूरा प्रयास करते उसको कुरेतने के लिए हाँ लेकिन भक्ति ठाकुर ने कहा महाप्रभु की सेवा सबको मिलनी चाहिए हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं सबको लाभ मिलना चाहिए हाँ तो फिर वो गए ऐसे हाथ फैला कर कोलकाता में नवदीप के आस पास के गाँव में एक एक रुपया उन्होंने इकट्ठा किया और चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर उन्होंने वो जो मंदिर है अद्भुत जो स्थान है उसका निर्माण भक्ति विनोद ठाकुर ने किया और वो भजन आदि करते रहे नवद्वीप में और फिर बाद में उन्होंने बाबा जी दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने बचे हुए जो दिन थे उन्होंने कहा कि मैं भग रघुना हरिदास ठाकुर के समाधि के सामने बैठकर भजन करूंगा तो उन्होंने अपना एक छोटा सा छोटा सा घर बनाया जगन्नाथपुरी में सब कुछ छोड़कर बाबा जी वेश धारण करके दीक्षा लेकर और वहा एक स्थान में बैठकर हरि नाम लिया करते थे जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर के समाधि के सामने और जो जिसको भक्ति कुटीर नाम दिया उन्होंने अपने उस भजन कुटीर का फिर उन्होंने विल लिखा कि जगन्नाथपुरी में जहाँ मैंने भजन किया है ये जो स्थान है मेरे मृत्यु के बाद ये बंगाल गवर्नमेंट को जाना चाहिए और उनका जो प्रॉपर्टी था वो बंगाल गवर्नमेंट को चला गया फिर बंगाल गवर्नमेंट किसी को देना चाह रही थी तो फिर इसकॉन ने अप्रोच किया कि वो स्थान हमें मिलना चाहिए तो आज जहाँ हम इस्कॉन पुरी में जाते इस्कॉन पुरी हैं वो घर भक्ति विनोद ठाकुर का है वो मिला फिर इसकोन को और वहां हम जाते हैं तो प्रभुपाद के साथ कौन बैठे वहां भक्ति विनोद ठाकुर दो आचार्य साथ साथ हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में कहने के लिए सोच समझने के लिए पढ़ने के लिए लेकिन प्रयास होना चाहिए हर भक्त का कि इन आचार्यों को आचार्यों के जो चरित्र है उसको पढ़ें समझे और उनसे शिक्षा लेने का प्रयास करें जैसे मैंने कहा वो बुक है सेवंथ गोस्वामी वेदाविश में भी हैं जो भक्त विनोद ठाकुर के ऊपर बहुत ही सर्च करके लिखी गई है और दूसरा उनका अपना खुद से लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी है जो स्वयं भक्ति ठाकुर ने अपने बारे में प्रदान किया है यही वो आचार्य है जिन्होंने कहा तीन भविष्यवाणी की थी कि एक व्यक्ति आएगा महाप्रभु ने तो बोला था मोर सेनापति लेकिन भक्ति ठाकुर ने कहा एक व्यक्ति आने वाला है शीघ्र आने वाला है हाँ जिस साल भक्ति ठाकुर ने अपनी पहली किताब महाप्रभु का विचार और दर्शन जो भेजा था आ, विदेश में नाइन्टीन नाइन्टी में नहीं 1896 में उसी साल प्रभुपद का जन्म होता है तो उन्होंने ये बोला था कि एक व्यक्ति आएगा शीघ्र ही और वो महाप्रभु के संदेश को ले जाएगा दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि महाप्रभु का ये जो मायापुर आदि हैं विश्व के उन्होंने छः देशों का नाम लिखा था फ्रांस रशिया जर्मनी हाँ अमेरिका ऐसे कई कि वहाँ के लोग आएंगे यहाँ मायापुर में और यहाँ बंगाली वैष्णव के गले में गला डाल के मतलब आलिंगन करके क्या बोलेंगे जय सचि नंदन उन्होंने बोला ये बोलेंगे जय सचि नंदन गौर हरी और हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो ऐसे भक्तिरो उनकी विशेषता के बारे में कहा गया है उनके चरित्र की विशेषता एक चीज कही है केवल आचार्यों ने वो कहते हैं कि और ठाकुर के चरित्र की विशेषता क्या है कि उन्होंने एकांत में क्या किया है एक मतलब कि सिंगल माइंडेडली उन्होंने हरे नाम का आश्रय लिया था ये उनके जीवन की विशेषता है उन्होंने इतना प्रचार कर दिया ये जो नाम हाट है भक्ति वृक्षा है इनका ही क्रिएशन है आ, उन्होंने कई सारे आश्रम बनाए थे पूरे ओडिशा बंगाल में और लेकिन फिर भी खुद का भजन बहुत था रोज बहुत गहराई से हरी नाम लेते थे आप मायापुर जाते हो तो उनका जो घर उन्होंने बनाया है उसके अंदर इतना छोटा सा रूम बनाया है वो जपा रूम है उनका मतलब उसमें केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है कभी हाँ कभी आप शायद कभी देखा होगा कुंज में जिसकी दीवारें इतनी बड़ी हैं चारों साइड से और वो जब करना हो तो उसके अंदर जाके बैठते थे पूरा अंधेरा कुछ नहीं लाइट नहीं कुछ नहीं उसके अंदर छोटा सा और दिन रात हरे नाम लेते थे उस समय वर्णन आता है कि उस समय के लोग जो आसपास पास रहने वाले वो कहते हैं रात्रि में भी कोई उठे तो जोर जोर से नाम की आवाज आती थी मानो कोई रो रहा है तो भक्ति ठाकुर उस वहां बैठ के नाम ऐसा लेते थे मानो कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहे हैं हाँ तो ऐसे महान आचार्य हैं बहुत दूर नहीं अभी अभी हाँ वो हुए हैं जिनका चरित्र बड़ा है अतुलनीय और अनमोल है जिनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए उनके ही गीत हैं जो हम रेगुलर गाते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्रील श्रीलभक्ति ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद के गौर प्रेमानंदे तो भक्ति विनोद ठाकुर का पुष्पांजलि होगा दोपहर को आरती पुष्पांजलि भोगा ऑफरिंग दोपहर तक उपवास है और उसके बाद पुरुषादम हरे कृष्णा